श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद तदुपरांत झूला पर्व के उपलक्ष में महाराज अयोध्या आए आय। वहां पर श्री विग्रह के सम्मे मनोहर नृत्य भजन से वे बाह्य ज्ञान खो बैठे और प्रचंड वर्षा में भी काष्टव खड़े रहे वे सोकर सास के लोगों को उनकी रक्षा का उपाय ढूंढना पड़ा वर्षा थम के काफी समय बाद वे स्वाभाविक अवस्था में आकर निवास स्थान को इस प्रसंग में वह भी कहा जा सकता है कि महाराज को भजन संगीत आदि प्रिय थे तथा साधु ब्रह्मचारियों को सामूहिक रूप से काली कीर्तन राम नाम संकीर्तन तथा स्तोत्र पाठ आदि में वे उत्साहित करते थे भजन के समय वे भाव विभोर हो ऐसे शांत बैठे रहते कि उनका आध्यात्मिक प्रभाव सभी का हृदय स्पर्श कर लेता था और श्रोतागण भी उस घनीभूत भाव को यथासंभव आत्मसात करने की इच्छा से निष्पन्द बैठे रहते कभी कभी उनके आदेश पर मंदिरों में भी कीर्तन हुआ करता था इस प्रकार दुर्गा मंदिर संकट मोचन तथा अन्नपूर्णा मंदिर में कितने ही बार साधुओं का कीर्तन सुनकर यात्रीगण आनंद विभोर हुए हैं अयोध्या दर्शन के पश्चात महाराज काशी लौटे भारत के अति प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थों में आनंद पूर्वक भगवत रसा स्वादन में निमग्न को तब अन्यत्र कहीं भी जाने की इच्छा नहीं थी तथापि स्वामी प्रेमानंद के अतिशय आग्रह पर उन्हें काली पूजा के उपरांत प्रयाग दर्शन करके नवंबर में बेलूर मठ लौट जाना पड़ा बीस जनवरी उन्नीस ईस्वी को महाराज का अंतिम बार काशी आगमन हुआ था इस बार शारदानंद जी ने काशी शिवाश्रम की परिस्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के पश्चात को बताया कि शिवाश्रम की सुव्यवस्था के लिए उनका वहां जाना आवश्यक है फलतः वे शारदानंद के साथ वहा गए और अद्वैत आश्रम में ठहरे सबने सोचा था कि संघ अध्यक्ष वहाँ आते ही कामकाज में व्यस्त हो जाएंगे परंतु उन्होंने इस संबंध में कोई चर्चा तक न उठाई और सबके आध्यात्मिक जीवन को और भी गहन और उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। किसी दिन प्रेरणादायी उपदेश किसी दिन भजन कीर्तन किसी दिन प्रश्नोत्तर के द्वारा शंका समाधान इसी प्रकार दिन बीतने लगे संन्यास तथा ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के द्वारा यही धारा अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची उस वर्ष स्वामी जी तथा ठाकुर की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में चालीस लोगों ने सन्यास तथा प्राप्त की। इस आध्यात्मिक का फल ही दिख पड़ा। महाराज के प्रभाव से सेवाश्रम की समस्या अपने आप ही दूर हो गई वस्तुता महाराज के प्रत्येक व्यवहार तथा उपदेश में कार्य की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन गठन की प्रेरणा ही अधिक व्यक्त होती थी और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग समझ जाते थे कि रामकृष्ण संघ समाज सेवकों की संस्था मात्र नहीं है वह है अध्यात्म पिपास की साधन स्थले इस प्रकार वे लोग भूल इस प्रकार वे लोग मूल लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए जागतिक अपूर्णता को उदासीनता के भाव से देखना सीखते थे यहाँ पर उल्लेखनीय है कि महाराज भाव संवरण में इतने समर्थ थे कि उनके दैनंदिन व्यवहार में उनका भाव गां्भीर्य अधिक लक्षित नहीं होता था तथापि विशेष अवसरों पर उनकी भाव राशि संयम का बांस तोड़कर तरंगायित होने लगती थी अद्वैत आश्रम में ठाकुर के जीर्ण चित्र के स्थान पर नवीन चित्र की प्रतिष्ठा के अवसर पर महाराज ने भगवत भाव में स्वयं नृत्य करते हुए तथा तो स्वामी शारदानंद एवं तुरियानंद प्रभृति गुरुभा को भी नृत्य के लिए प्रेरित करते हुए समागत सभी को प्रेम की बाढ़ में प्रावित कर दिया था